कै बहादुर अपने कर्तव्य में पहुंच जाते वो अवस्था भी थी है का एड़ी घड़ी इंडिया भाई विघ्न बाधा श्रद्धा अश्रद्धा लूडो ये थो रो वापिस मानुन सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते धीरज हमें धीरज कितना है धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परिये चारी आपकाल में धैर्य रखना चाहिए हाँ जी मेरे भगवान चंगी कहो सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से हमारे गुरुजी बोलते थे अरे सत्संग सुन रहे हो बोले जी साहब अरे सत्संग तो ऐसा सुनना चाहिए जैसे अपनी निंदा सुनी जाती कोई निंदा करता हो तो दीवार को कान लगा के बैठती कोई एक अक्षब्द कोई शब्द चुक ना जाए ऐसे ध्यान से सुनना चाहिए सत्संग ऐसे सुनो जैसे अपनी निंदा सुनते हंसते <laughs> खेलते ऐसी सार बात युक्ति बहती कर देंगे उस समय भले हम कदर करें ना करें दुर्भाग्य से लेकिन महापुरुष ज्ञानी नो गमो गो जम मे हमो अरे पढ़ो में तुम भी पुरुष अपना दे पढ़ यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जावेगा हाँ अपना प्रयत्न करे और सत्संग तो संसार से तर जाएगा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू तुलसी हो राम को राम भजी तजी को समाजू। और किसी प्रकार नहीं तर सकता हे राम युक्ति से जैसे विश्व भी अमृत हो जाता है वैसे पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है युक्ति से विश्व भी अमृत हो जाता है विफलता भी सफलता के आयाम पैदा कर देती है ऐसे युक्ति से डुबाने वाला संसार भी भगवान से मिलाने वाला हो जाता है सत्संग से ही युक्ति मिलती है संसार डुबाता है लेकिन वही संसार सत्संग का सहारा देकर तार भी तो देता है इसलिए सत्संग की बलियारी है बोले सत्संग सुनते हैं फिर भी एडमिशन नहीं मिला तो रोते अभी सत्संग को इतना महत्व नहीं दिया जितना एडमिशन को दिया और थोड़े लंबे लंबे हैं बेचारे <laughs> लंबे लंबे के यहाँ बोर सफल हो गया है आशा रहे वहाँ जितने जितने लंबे वो भी सुनते होंगे शायद इस जीव के दो रोग हैं एक यह लोग और दूसरा पर लोग उनमें दुख पाता है जिन पुरुषों ने संतों के संगरूपी औषधि से इन रोगों की चिकित्सा की है वे मुक्त रूप है और जिन्होंने वह औषधि नहीं की वे पुरुष पंडित हो तो भी दुख पाते हैं वह औषधि क्या है शम दम और अरे बो बेचारा बोह गाड़ी त्यार कर करके ओरे तीन दिन से वही हाल हो रहा है बोए का आजा हमारा भी वही हाल है कि इतने लोग आए जरा दो वचन बोले <laughs> बोई। अब क्या करें चलो चले अब हम ऐसी जगह जाएंगे कि आप लोग खोज के हमको नहीं मिल सकेंगे इसलिए 11 मई बुधवार की अष्टमी है कल बाप रे चलेंगे सामान पैक बोई गाड़ी भगाओ एकांत में रहेंगे 11 मई बुधवार के अष्टमी से किसने दिखाया प्रेम जी ने इनाम लाओ प्रेम जी को आम खिलाओ और बापू को